हम सब नियम पूर्वक निरंतर कर रहे हैं हमारे संदेहों को हमारी स्थितियों को जिन्हें हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं उन्हें भी हम सत्संग में स्पष्ट कर रहे हैं सत्संग का अर्थ कोरा भजन कीर्तन नहीं होता है सत का संग होता है कि मैं अपने जीवन के सत्य को जानूं, अपने आप को पहचानूं, और इस दुर्लभ मनुष्य योनी को यू ही बर्बाद न हो जाने दो को श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी बतला रहे हैं कि राजन बौनी मानसिकता के स्तर पर व्यक्ति आसक्तियों में और लोभ में इंद्रियों के वशीभूत होकर जीता है लेवल ऑफ लाइफ। लेकिन जब वो परिपक्व अवस्था को पाता है मेच्योरिटी में आता है तो वह सबसे ऊपर उठता हुआ आत्मा से योग करता आत्मस्थ होकर भक्ति अमृत रस को पाता है आसक्त को भक्ति नहीं भक्ति को आसक्त भाव नहीं होता महाराज कहते हैं कि साधारण व्यक्ति जो आसक्तियों के वशीभूत है और वो निष्ठापूर्वक भक्ति कर रहा है क्या वो सत्य को नहीं पा सकता तो सुखदेव जी कहते हैं राजन बहलाने और फुसलाने और समझाने के लिए भले शब्द चातुर्य और वाक में कोई ये सिद्ध कर पाए कि आसक्ति और भक्ति दोनों साथ चल सकती हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है आसक्ति का संग करते ही मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और बड़े से बड़ा तपोनिष्ठ धर्मात्मा भी महा पतन को चला जाता है और उसे भारी गुटन अपमान और अपयश का पात्र बनना होता है राजन सत्यवादी महाराज हरीशचंद्र भी तपोनिष्ठ राजा जब पुत्र आसक्ति के वशीभूत हुए तो ने भारी अपमान अपयश और कलंकित जीवन को जीना पड़ा संक्षेप में कथा कुछ इस प्रकार है कि महाराज हरिश्चंद्र को संतान का सुख नहीं था लेकिन संतान की चाहत उनको और उनकी धर्म को बहुत अधिक थी और इसी के वशीभूत उन्होंने बहुत से ताप यज्ञ आदि भी कराए लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो हार कर वे महामुनि विश्वामित्र जैसे तपोनिष्ठ तपस्वी के आश्रम में जाकर रोनी गिड़गिड़ाने लगे ऋषि ऋषिवर ने देख के बताया कहा राजन ये तुम्हारा अंतिम जीवन है तुम मोक्ष के अधिकारी हो तुम पुत्राशक्ति में क्यों जाते हो तुम उधर देखो भी मत और बहुत समझा बुझा करके हितोपदेश करके उनको भेज दिया लेकिन मोहाशक्ति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा वो बार बार ऋषि के आश्रम में जाएं और वो वहां धरती पर लोट लोट करके प्रार्थना करें रोएं, गिड़गिड़ाएं, दोनों पति पत्नी मुनि वैश्वा मित्र दयात्र हो गए उन्होंने कहा राजन मैं तुम्हें संतान का वर्त दे सकता हूं लेकिन सुनो उस पुत्र के पांच वर्ष के होते ही तुम मुझे उसको लौटा दोगे क्योंकि वो पुत्र नहीं है वो देव माया है दोनों मान गए कि एक बार पुत्र हो जाए उसका दर्शन कर लें हमारी ये आसक्ति समाप्त हो जाए तो हम तप करेंगे एक तपस्वी योगी की बात कर रहे हैं राजा और आप सब लोग सही लगाए बैठे कि नहीं स्वामी जी दोनों जी लेंगे ना तो भाई आप हरीश्चंद से भी कुछ बड़े तपस्वी होंगे बड़े आप जानो उनके वरदान से संतान हुई मुनि विश्वमित्र ने ही उसका नामकरण किया रोहित अर्थात अमर ज्योतियों का आरोहण करने वाला अनंत की राजा जाने वाला और जब पांचवे वर्ष लेने आए तो दोनों रोने गिड़गिड़ाने लगे किसका यज्ञ उपवीत हो जाए तब ले लेना का राजन आप मोह के बस और गहरे जा रहे हैं ये आप क्या कर रहे हैं और वो चरणों पे लोट लोट जाएं। विश्वामित्र को लगा कि आसक्तियों को वरदान देकर आज ऋषि तूने भी पाप कमा लिया तुझे भी प्रायश्चित करना होगा राजा हरिशंक की आसक्ति का संग करने के कारण विश्वामित्र को लगा कि उसे भी प्रायश्चित करना पड़ेगा और दुनिया में अपयंश और कलंक का पात्र बनना पड़ेगा उसे समझ गए चले राजन फिर गए और उन्हें गिड़ाने लगे कि इस लड़के की जगह दूसरा लड़का ले हम ऋषि संतान देते हैं आपको और मधुचंदा ऋषि को ले गए कथा हमने आपको विस्तार से सुनाई और जिसके कारण फिर राजा हरीश चंद को राजपाट गंवाना पड़ा चांडाल के घर बिकना पड़ा पत्नी की नीलानी हुई और उस आसक्ति जिसके विषय भूत उन्होंने सब किया उसको भी सर्वदंश से मरना पड़ा लेकिन आसक्त व्यक्ति बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाने से वो अपने झूठ कपट और अन्याय को भी अपना न्याय समझता है तो वो किसी के साथ में आए कैसे कर सकता है उसे लगता है कि वही सही है इसलिए कहा है कि जो आसक्तियों के वशीभूत हैं वे नहीं जानते हैं कि जिसे वो सच कहते हैं वो भी उनके झूठ है और जहां वो समझते हैं कि वह न्याय कर रहे हैं वहां वे महाअन्यायी है तुम्हारा सुखदेव कहते हैं कि राजन आसक्तियों के वशीभूत भक्ति का रस कदापि नहीं पाया जा सकता भटका जा सकता है असक्त व्यक्ति पीड़ाएं जीता है और जिन्हें प्यार करता है उन्हें भी पीड़ाएं ही देता है आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं रिजर्वेशन नहीं मिला है आप एक जनरल डब्बे में बैठे हैं बहुत भीड़ है सभी तरह के लोग बैठे हैं आपकी वहां सबसे निप जाती है थोड़ी देर का सवार है, निभा लेते हैं काट लेते हैं किसी को कोई जरूरत है तो सहयोग भी कर देते हैं बैठने की जगह जरा सी है तो बैठ लेते हैं नहीं तो खड़े ही कर लेते हैं क्या जिस व्यक्ति से मेरी आसक्ति है घर में उसके साथ भी मेरी ऐसे ही बन पा रही है पूछो अपने आप से क्योंकि जहां आ सकती है वहां इच्छा है जहां इच्छा है वहां भेदभाव है और वहीं विषय है और वहीं टकराव और तनाव है अजनबी के साथ आपकी निपश सकती है रिश्तेदारियों में कहीं निप पाती है क्या पूछो अपने आप से। क्योंकि देश यू एक्सपेक्ट और जहां एक्सपेक्टेशंस हैं, इच्छाएं हैं वहां न तो ईश्वर है न भक्ति है बस आसक्ति का नंगा नाच है यह बोनी मानसिकता है और कहा भक्ति एक सर्वोच्च मानसिकता का परिपक्व मानसिकता का स्तर है लिविंग विद मेच्योरिटी कोई बोनी जिंदगी नहीं है इसलिए राजन असुर को भी ये शिकायत रहती है कि परमेश्वर उसके साथ अन्याय करता है देवताओं को अधिक देता है मेरे को कम देता है कौन है जो अपने को सही और दूसरे को गलत नहीं बताता है क्योंकि आसक्तियों के खेल कुछ ऐसे ही होते हैं इसलिए राजन आसक्तियों को छोड़े बिना कृष्ण की भक्ति नहीं पाई जा सकती ये अति दुर्लभ है आसक्ति इंद्रियों के द्वारा होती है भक्ति इंद्रियों से परे होती है दोनों के माध्यम भी अलग है इंद्रियों के द्वारा आसक्ति के खेल होते हैं भक्ति के नहीं भक्ति एक गंभीर मौन में जाकर मुखर होती है वो बिन बोले बोलता है मैं बिन सुने सुनता हूं बिन देखे देखता हूं उसको हमने पूर्व की ऋषा में पढ़ा है कि बिन बोले बोलता है वो बिन सुने सुनता है सुनते हैं हम उसको हाँ वो ये ऋचा है उरुण ही राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथामुता अपवक्ता हृदय विदश्चित ये वो ऋचा जो हम पहले पढ़ाए हैं यह आठवीं ऋचा थी उसे इंद्रियां नहीं पा सकते वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है अपदे पादा वो बिना पैरों के चलता है और क्षीर सागर में उड़ता हुआ दिखता है वो बोलता नहीं है और वही सब में बोलता है जिसकी वाणी हम सुन नहीं पाते हैं वही है जो सुनने योग्य है जो अनहद है और फिर भी हम समझते हैं कि इंद्रियों से ही भक्ति होती है यह इंद्रियों से बहुत परे परिपक्व मानसिकता के स्तर है पहले समझो साधना भक्ति है क्या जब व्यक्ति शुरू में पूजा पाठ पे बैठता है उसका मन नहीं लगता क्योंकि सब करते हैं मैं भी करता हूं बचपन से भी करता है महा बाप करते हैं तो करता है वो जानता नहीं है खाली नकल करता है लेकिन कहते हैं कि एक्टिंग का नकल का ड्रामे का भी असर होता है तो धीरे धीरे ये भाव उसके मन पे छाने लगता है बड़ा होता है अब पूजा पे बैठा है तो कह रहा है अपनी श्रीमती जी से देखो मैं अभी पूजा पे बैठा हूं कोई आए तो मुझे उठाना मत बता रहा बैठे हैं और फिर उठ के चले गए देखो शायद फलाना वो भी आएगा तो उसको ये कह देना मुझे डिस्टर्ब मत करना वो आया नहीं और डिस्टर्ब भाई पहले हो रहा पूजा में इतनी आस्था है हाँ फिर वो आए हैं वो ड्राॅइंग रूम में बैठे हैं ये माला लिए सब सुन रहे हैं ये अवस्था है जो सारे कहते हैं बड़े भक्त हैं बड़े हैं तो ये दंभ भी है कि हम हुए हैं, खाली वाहे पाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं क्या भौतिक जीवन में तो पाई लिया सम्मान चलो थोड़ा इधर भी अर्जित कर ले उपलब्धि तो होनी चाहिए ना तो यह धंधा है उसका लेकिन जब आगे बढ़े उसके मनोहरी रूप का रोमांच और रस मिलने लगा तो पहली बार भक्ति में उनका चलन हुआ बिन पैरों के चले वो अपे पारा उसका तीर्थाटन बिन पैरों के होता है क्योंकि वो तो मेरे भीतर है कहां जाना मुझे और बिन बोले मैं बोलता हूं वो सुनता है बिन बोले वो बोलता है और मैं सुनता हूं उसकी रूप रस रसमाधुरी का रोमांच होने लगा ये भक्ति इसी के धरातल से फिर आगे देवयान उड़ता है और जब मिल गया वो तो मन में तड़प जगी कि हर बार बैसाखियों के सहारे जीना तो क्यों जीना हाथ नहीं है तो कुछ उठा नहीं सकता फैर नहीं है तो चल नहीं सकता अरे इस पंगुता के सारे भी कब तक जिएगा, चलना मिले अनंत से इसको योग कहते हैं, योगा क्लासेस में बैठ गए मुर्गासन पुकुटासन कहने लगे स्वामी जी योगा करते हैं, हमने अच्छा हमने तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं था भाई कुछ नया आ गया हो कुछ साइंस ने कुछ नई ईजाद कर ली हो तो मालूम नहीं भक्ति के उपरांत की अवस्था का नाम योग है और भक्ति अपे पादा है जब मेरा अंतर और मैं जुड़ जाए और उसका रोमांच रस लेने लगूं और फिर उसमें ऐसा मिलूं वो वो ना रहे मैं मैं ना रहूं इस अवस्था का नाम योग है।, है और पता नहीं योगा क्लासेस में आपको क्या कराते <laughs> हैं यह अवस्था है और इसी को नारायण अपनी लीलाओं के द्वारा हमें दिखा रहे हैं हा? आज के ऋचा भी ले लें हा पूर्व की एक रजा से लेते हैं पिछले रविवार की कहा तत्व उसे तत्व से ही पाया जा सकता है हम तो कथाओं के विस्तार में बैठे हैं कहा तत्व मयम आहुस्त दत्व आयामी उसे तत्व से ही ग्रहण किया जा सकता है कथाओं में भी तत्व को खोजा जाता है जैसे बालक कबूतर खरगोश और गाय से का खा का तत्व पड़ता है तत्व उसे तत्व से पाना है ब्रह्मणा आत्मा को ब्रह्म ज्ञान को परमेश्वर को वंदमानस्त उस वंदनीय की उसकी वंदना भी तत्व के द्वारा ही संभव है अन्यथा नहीं पा सकती वो लंबे भजन गीत और लंबे डायलॉग और लंबे सर झुकाने दिखावा भी हो सकते हैं क्योंकि जो तत्व में झुका है वही झुका है उसी की वंदना वंदना है तो कहा वंद माना तदाशते और वही उसमें स्थित हो सकता है वही उससे जुड़ सकता है यजमानो हवेर भी क्यों वही यजमान बनकर के अपने आप को समिग्रीवत उसमें अर्पित कर सकता है अहेड मानो हाँ अहेड मानो वही उससे लिपट सकता है उसके सदृश हो सकता है उसके स्वरूप को पा सकता है वरुणे है उस क्षीर सागर में स्थापित हो सकता है बोध उ जो उसका अपने भीतर हृदय में उर्मे हृदय में जो उसकी अर्थात प्रतिष्ठा प्रशंसा स्तुति करता है उसको अनुभूत करता है बोध करता मह न आयु और जो नष्ट नहीं करता है अपनी आयु को प्रामोशी भौतिक एक... तो ये, ये, ये पिछले रविवार की हमारी रिचा थी क्योंकि इन की गहराई सागर से भी अधिक है इन्हें कई बार में स्पष्ट होना होता है और इसी प्रकार आज के रिचा में कह रहे हैं ता दिन नक्तम ऐसे दिन और रात ता दिन नकदम ऐसे दिन और रात अर्थात निशी दिन कोई क्षण न जाए तद देवा उस देव में उस परमेश्वर में महियम आहुस्तम मैं विनय पूर्वक उसी में अपने आप को अर्पित करता रहूं ये नहीं कि मैंने किया है मेरे से ये हुआ है मैं ये करता हूं दंभी का कोई भगवान नहीं होता और झूठे का कोई राम नहीं होता कहा तदिन नक्तम तद दिन नक्तम दिन और रात मैं झुका रहा हूं तद दिवा उस ऐसे देवता में मयम उस महान्तम में आहू आहूस का हो जाएगा आहू जाएगा मैं अपने को आहूत करता रहूं दयम पूरी विनम्रता से अर्पण से दयाद्र होकर उसके चरणों में बैठू केतो उसकी कौंदती हुई कांतियों में बिजलियों में हिद आविश चे कि उसकी उत्पत्ति के लिए मैं उसके यज्ञ की ज्वालाओं में एक क्षण बाहर नी में स्थित किए जुड़ा से। हूं उसे सुनाशेप यहां सुनाक्षेप विनम्रता से अपने लिए कह रहे है। हैं ऋषि सुनाक्षेप इंजन के हम विषय में लेकिन यहां कई भाव है सुनाशेप हो अर्थात सुनाशेप कहते हैं श्वान मित्रा को कि उस कुत्ते की तरह जो सोता भी है तो सावधानी से जरा सी आहट पे मालिक के लिए भोंकने लगता है कि असावधानी में भी उसी में सावधान रहूं उसी में समाया दू और सुनाक्षेप कहते हैं सूरज के जैसा बन के दिखा दो बने ग्रीभीत और उसी में बोले बिन बोले बोले उसी के घर में बसे रहे ग्रीभीता उसी के घर में बैठे रहे सो आसमान ऐसे राजा सो, सो हम सब राजा वर्णों उस क्षीर सागर के देवता उस परमेश्वर के में अनंत मुक्ति को पाएं उसी में समाज की रिचार है हमारे। हम वेद की भी रिचाओं में देख रहे हैं कि आसक्त व्यक्ति भक्ति नहीं जानता भक्त आसक्तियों से दूर रहता है हम सब अपने आप से पूछे कि हम कैसे रहते हैं और यही सुखदेव महाराज की कथा में भी हम उस कथा में भी यही दिखलाया है कि क्या कि जब तक टोकरी सर पर नहीं आई थी हथकड़ी और बेड़ी नहीं खुली थी और टोकरी का सर पे आना आसान नहीं था वो सुदेव जी सोच रहे थे हथकड़ी बेड़ी लगी हैं अब इनको उठा करके मैं सर पे रख के कैसे ले जाऊंगा ना हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हैं ताले भी बंद है और पहरेदार भी सोए हुए फिर अचानक उनको ध्यान आया कि ये जो मैं क्यों और कैसे वाले हैं ये कभी प्रभु नहीं पाते वसुदेव तू तो उनका निमित है तो तू अपने निमित धर्म को क्यों नहीं धारण करता सांस उसकी धड़कन उसकी शरीर का कोश कोश वो बनाता बन के आत्मा शबरी का राम वो मेरे झूठे भोजन को रथ में बदलता मेरे चारों ओर वैभव लाता वही मुझे संतति से उससे वरद करता मुझे बालक का एक कोष बनाना नहीं आता मैं उसको एक सांस उधर कर नहीं दे सकता जब सब कुछ वही कर रहा है और व्यवहारिक रूप में सभी प्रकार से हम सब उस आत्मा के निमित्त हैं करता वही है तो तू निमित्त हो जा गीता में भी भगवान ने कहा कि निमित मात्र भव सभ्य साची कह अर्जुन तू निमित मात्र हो जा ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ नया कर ले कह रहे हैं झूठ और कपट छोड़ और सच की शरण में आ सच क्या है कि हम सब हैं और झूठ क्या है दंभ के साथ जीते और हर दम्भी को सत्यवादी होने का एक बड़ा नाटक भी है जब सांस वो दे रहा हर क्षण वो दे रहा जब शब्द शब्द उसका है बोलने वाला वो है तो इसमें ईगो कहां है मैं कहा हूं? तो कहां है वो तो नहीं करता है और जब वो इतना सुंदर अतिशय मनोरम कर रहा है तो फिर उससे हट के और लीजेंगे किस पे हमोहारी छवि जब है तो फिर और है कहां तो कहा अगर तुम कहते हो कि तुम एक ईमानदार जिंदगी जी रहे हो तो कहा अगर तुम निमित होके नहीं जी रहे हो तो तुम एक बहुत घटिया बलमान जिंदगी जी रहे हो अपने को सत्यवादी कहने का दम तोड़ डालो तुम तुम होके जी रहे होते अगर तन का एक रोम को अगर शरीर का एक कोष बना पाए होते तो तुम तुम होते और अपनी जिंदगी जी रहे होते वो बना रहा है तुम नहीं जानते हो. वो कैसे दे रहा है जीवन का अगला क्षण तो वसुदेव जी ने कहा कि तू भी निमित हो जा तो उन्होंने जाने भाव से हथकड़ी लगे हाथों से कन्हैया को टोकरी में रखा और टोकरी को जो सर पे रखा तो हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई वो कथा हमने विस्तार से जानी कि जो निमित होकर जीते हैं उन्हीं की हथकड़ियां और बेड़ियां विषयों की खुलती हैं बाकी सब जहा पशु नहीं बनता है वहां ये मनुष्य हो बन जाते हैं गाय जंजीर से बंध के भी बंदी नहीं है कौन बंधा है मालिक बंधा है कल्पना करो कि गाय जंजीर लेके भाग गई खूंटा उखड़ गया और एक लड़के ने भी जंजीर उतारी और लेके भाग गया क्या गाय दुखी होगी आ वाला दुखी होगा पचास रुपए का चूना लग गया बोलो तो कौन बंधा है मालिक की गाय तो पशु बधा बदा भी स्वतंत्र है और अगर तुम आसक्ति की बेड़ियों में जगड़े हो तो तुम स्वतंत्र ही नहीं हो तुम भक्ति कहां से करोगे नाटक करोगे और हमारी कथा पहुंची थी कि कंस आया और उसने देखा कन्या तो उसने कहा मैं ऐसे भी नहीं छोड़ूंगा निर्दयी किसी को नहीं छोड़ता और आसक्त व्यक्ति से बड़ा कोई निर्दयी नहीं होता वो जब अपने को ही नहीं बचता, तो दूसरों को क्या छोड़ेगा इसलिए भागवत कथाएं कहती हैं आसक्तियों को पूर्ण विराम दो इनसे तू तो हट जाओ तो भक्ति का रस मिलेगा भगवान के सामने मटकने नाचने गाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते लंबे चौड़े सुरताल मिलाने से भी वो प्रसन्न नहीं होते ये तो तुम्हारा मन को साधने के साधन है कि मेरा मन है नारायण में सदे तो ये तुम्हारा एक व्यक्तिगत कार्य है उसका ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं जब होकर मौन भीतर आत्मा में मुखर होता है पहली बार आमना सामना होता है मुलाकात होती है वहां पर जो ऋषि ने कहा है कि बिन पैरों के चलना होता है बिन बोले बोलते हैं बिन सुने सुनते देखे देखते हैं कहा था ना कि बिन पद चले उड़े बिनु यान बिनु मुख बोले सुने बिनु कान धके बिन, बिन बाति जले शमशान यही है भक्ति का महाविधान में ये सब नहीं होते इनका त्याग होता है और ये एक बड़ी मैच्योर अवस्था है कि नथिंग इज देयर एंडली कंटेडेड एंड कंसोल्ड वो तो है and there is a feel उसका अनुभवती है और एक ऐसा सुख है कि फिर कोई सुख नहीं चाहिए जैसे वो चलेगा न किसी के कदमों की आहट है न किसी के आने की इंतजार है एक मौन है बसा हुआ और अमृत बरस रहा है लेकिन कंस को जब वो बालिका उसके हाथ से फिसल गई और उसने कस की लात मारी कंस की छाती पर और कहा कि दुष्ट तेरे तेरे को मारने वाला प्रकट हो चुका है और ठीक 10 वर्ष के उपरांत जब ग्यारहवें दिन का उदय होगा तो उसके हाथों मारा जाएगा कंस भयभीत है दुखी है हमने कहा कंस के साथ सही हुआ लेकिन सोचो जरा सी कोई घटना हमारे साथ भी हो जाती है स्वामी जी मर तो नहीं जाएंगे हर कंस को डर लग जाता है भाई जिंदा तो तू नहीं रहेगा अरे आज नहीं चंद बरस बाद कुछ और बरस बाद जाना तो सबको फिर इतना डरना क्यों है भक्त में आसक्त में यही भेद है थर्मामीटर तुम सबके पास है हा? जरा सी कोई खिड़की खुली जरा सा कहीं कुछ टेढ़ा हुआ हम भयभीत हो गए डॉक्टरों के पास पहुंचे अस्पतालों के चक्कर हो गए और सब लिए जा रहे पूछो क्या ये हमारा है अरे जाएगा तो ही है हम सबको जाना है लेकिन फिर भी आसक्ति भय देती है अगर महाविष्णु किसी भक्त को कहते आकाशवाणी होती कि स्वयं ईश्वर तेरा वध करने के लिए प्रगट होंगे तो क्या वो वसुदेव और देवकी को जेल देता कभी नहीं कभी नहीं देता कहता नारायण आपको कष्ट करने आना पड़े नारायण कृपा करो कि मुझे सद्बुद्धि सद्विवेक मिले जो मुझसे अपराध हो रहे हैं मैं उनसे उपराम हो जाऊं और प्रभु आपके हाथों मेरा उद्धार हो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है लेकिन भक्त के लिए आकाशवाणी नहीं होती उसे तो वो सीने से लगाते और आशत को सदा मौत का डर रहता है हाय स्वामी जी हम जा नहीं रहे देती है बिन पैसे मिलती है और थोड़ी नहीं भरपूर मिलती है कुछ खर्चा नहीं होता है कंस को भी मौत का डर है और हम भी तो अस्पतालों में ड्रिप चढ़ता रहा और काल ले गया कहने लगे लग रहा था ठीक हो रहे बाकी फिर चले गए राम नाम कहानी मेरी कथा मेरी और मैं खाली भजन गा के बर्तन पीट के और मूडी हिला के चला गया मैंने कथा कब सुनी थी कब जानी थी कब पढ़ी थी कहना तत्व आयामी ब्रह्मणा तत्व आयामी ब्रह्मणा तत्व के द्वारा ही सत्य को आत्मा को आत्म तत्व को पाया जा सकता है और हम तो कथाओं के रस में बैठे थे तत्व से हमें लेना क्या था बड़े दुखी हैं बड़े भयभीत हैं आसक्त और भक्त का ही ये नाटक है क्योंकि कंस ने जो किया हम भी तो वही करते हैं कंस ने वसुदेव और देवकी को सत्य और न्याय को झूठ की जेल में बंद किया मैंने भी तो किया है क्यों क्योंकि सत्य और न्याय का वसुदेव और देवकी का जो बेटा है जो इनका सत्य और न्याय का जो निर्णय है वही तो सत्य और न्याय का बेटा है वो मेरे और मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ है तो झूठ बोल जाओ हम कंस से दुखी हैं और अपने कर्मों में बड़े प्रसन्न हैं? तो हमने कथा कब सुनी अपनों के पाप ढकते हैं और दूसरों की गलतियों को महापाप बताते हैं हमने कथा कब सुनी दूसरों को हम इस सच्चाई और ईमानदारी का उद्देश्य देते हैं और खुद हर झूठ और कपट को नगद कर लेना चाहते हैं दोहन कर लेना चाहते हैं उपलब्धि बना लेना चाहते हैं हमने कथा कब सुनी पूछे तो एक बार अपने आप से हम कब धुले हम कब मजे हमने कब अपने आप को जाना जब सत्यवादी हरीशचंद्र अपनी आशक्तियों के वशीभूत होकर महा अपय को और कलंक को पाया और उसकी आसक्ति का भले दया से ही साथ करने के कारण विश्वामित्र को भी प्रायश्चित की हुई अग्नियों में जलना पड़ा उसे उसका राजपाट छुड़वाना पड़ा उसको जलाना पड़ा और दुनिया में वो भी अपयश का पात्र बना आसक्ति का संग करने वालों के साथ ऐसा ही होता है शक्तियों से सदा दूर रहो यदि भक्ति अमृत को पाना है तो ये बौनी मानसिकता छोड़ दो गहराई पे उतर आओ क्योंकि बौनी मानसिकता ही तुम्हें भगाती है सब जगह परिपक्व मानसिकता जहां बैठे हैं उसी में बैठे हैं जब कोई नहीं है तो और आनंद है वो तो है उसका रस है उसकी रूप रस माधुरी का परमानंद है कंस दुखी है पीड़ित है चले थोड़ा नंद के गांव कि जब कन्हैया वहां पहुंचे हैं तो हमने जाना कि सारा गांव सो रहा था रोहिणी जी भी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी वही थी वो भी सोई हुई थी वसुदेव ने सोचा उससे भी मिलूंगा बेचारी पता नहीं कब से भीट नहीं हुई अपनी पत्नी से सो भी नहीं यशोदा जी भी सोई योग माया आई तो सारा गांव सो गया अर्थात माया का जुड़ाव आया तो भक्त जगत सो गया विषय जाग उठे ईश्वर प्रकट होते हैं तो विषय विशे जगत विशेष हो जाते हैं और अगर सचमुच हमारी भक्ति में परमेश्वर प्रकट हो गया होता तो हमारी सारी आसक्तियां जल के राख ना हो गई होती कैसे जाग सी जागी रह सकती हैं ये ये सब भस्मसात हो गए मैं फिर आसक्तियों में ज़्यादा क्यों उन्हें ही नहीं जगा पाया हूं वे ही प्रकट नहीं हो पाए रोम रोम वो मुझे प्यार करते हैं और मेरी कल्पनाओं में प्रकट नहीं हैं। वही हैं उनके अतिरिक्त यहां कुछ नहीं है और मैं उन्हें जो मेरे रोम रोम में बसे हैं जो मेरी झूठा को रख में बदल रहे हैं आज मैं उन्हीं का स्पर्श सुख नहीं ले पा रहा हूं मैं लौट के उनसे लिपट नहीं पा रहा हूं और ये जगत जो मेरा नहीं है इनके हटते ही ये, ये भी लुट जाएगा मेरे मुझको नहीं देखना चाहेंगे सपने में भी कि प्रेत और डायन बन के पीछे तो नहीं पड़ गए और वो जो मुझ में रोम रोम समाया है देखो मैं उसी का नहीं हूं प्यार दे रहा मैं कितना निर्धन हूं मैं कितना कंगाल हूं कि मेरे पे इतना भी प्यार नहीं कि मैं लौट के उसका हो ही सकूं उसकी प्यार का उत्तर भी दे पाऊं ऐसी कंगाली तो किसी युग में किसी काल में मनुष्य पर आई नहीं थी या कि मैंने प्यार को कभी धन वैभव और ऐश्वर्य माना नहीं था मकान है तो धन है दुकान है तो धन है अरे ये सब छूट जाएंगे उसके लिए कुछ मन का प्यार है तो तेरे पास कुछ ऐश्वर्य है वरुणा किस बात पे गर्व कर रहा है तू क्या है तेरे पे हा? सारे जीव जंतु मनुष्य मनुष्यतर उसे से प्यार कर लेते हैं उसी में डूब के जी लेते हैं और तू निपट कंगाल की जिंदगी जीता है तेरे पे एक क्षण भी उसको प्यार का रही है नाटक है पूजा क्यों करोगे कुछ और दे दे उसका नहीं होना चाहता उसे कुछ और पा लेना चाहता हूं इसका नाम भक्ति नहीं है यह भक्ति नहीं है यह अपने साथ किए गए धोखे और विश्वासघात ब्रज की गोभियां भगवान को खिलाती हैं मांगती नहीं कुछ कहती हैं, मांग लिया तो कर्जे से छूट ना जाएगा फिर कहा मिलेगा इसे कर्जदार बनाएगा तुम क्या जानो भक्ति होती क्या है सारा गांव सो गया जब योग माया आई और जब गोविंद विराज गए वसुदेव जी रख के योग माया को लेके चले गए तो सारे गांव को स्वप्न हो रहा क्यों? सारे देवता इसलिए सो गए क्योंकि वहां तो सारे जीवधारी देवता हैं प्रभु लीला का आनंद लेने आए हैं और आसक्त को तो हो नहीं सकता उसे तो दुख होगा सक्त व्यक्ति अगर किसी का अच्छा होता देखेगा तो जल जाएगा क्योंकि आशक्त का स्वभाव है दूसरे की खुशी में दुख ही होना दूसरे को सम्मानित देखना तो खींच जाना किसका क्यों हो रहा मेरा क्यों नहीं हो रहा ये सिम्टम्स हैं ये नब्ज बताती है आसक्ति बहुत आगे तक बढ़ी हुई है भक्ति कहां से हो पाएगी दूसरों को नीचा दिखाकर दूसरों को परेशानियों में डाल के आशक्त को परमानंद होता है अब, अब फिर कंस की जगह कृष्ण की जय जयकार भी करता है अरे भाई कंस की करना हा? कम से कम थोड़ी ईमानदारी तो थो रख सारे देवताएं सबको स्वप्न हो रहा है एक नन्ना सा सुकुमार सुंदर सजी केश राशि अभी है ही नहीं उसके पास लेकिन उनको वही दिख रहा है। हाँ, मोतियों से लड़ियों से सजा हुआ हाथ में बांसुरी लिए और सबको स्वप्न दे रहा है और बड़ी मोहक मुस्कुराहट से झिरमिलाती छवि से सबसे कह रहा है मैं नंद जी के यहाँ आ गया हूं तुम सब आ जाओ नंद के यहाँ जाए तो आनंद मिले पर हमने तो विषयों में आनंद ढूंढा है हम नंद के आनंद को क्या जानेंगे ये भेद है भक्ति के आनंद में और आसक्ति के तथा कथित आनंद में यही भेद है जैसे हिंसक पशु किसी जीव को की गर्दन तोड़ के प्रसन्न होता है उसे सुख मिलता है वो तो खैर फिर भी पेट की भूख के लिए करता है हम तो व्यर्थ में भी यही करते हैं हमारा यही आनंद है और भक्ति का वो आनंद है दोनों के आनंद में भेद है सब नंद के यहां दौड़े जा रहे हैं नंद जी भी उठे तो बोले हाथ हो गई मुझे खुद अभी पता चला कि यशोदा के लाल हुए लल्ला हुए हैं और ये सारा गांव दौड़ा चला रहे ना किसने खबर दी हाँ और सब बधाइयां गा रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। चारों ओर अमृत बरस रहा है रंग बरस रहा है और कंस के घर मावस उतर आई है वो भयभीत है दुखी है उसकी दोनों पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति वो भी डरी हुई है कंस की दोनों पत्नियां असुरराज जरासंध की बेटियां हैं अस्थि शब्द का अर्थ है, है यह मेरा है मैं ना दू और कोई छू के तो देखे और प्राप्ति यह और उतार लाऊं तो क्या बात है तो अस्थि और प्राप्ति ये मन की दो पत्निया हैं और बेटियां हैं जरा संद की जरा माने जीर्ण होना और संद माने संधियां और तोड़ती हैं मेरी सारी संधियां मकान तो चमकता है उम्र मेरे चेहरे के प्लस्तर उड़ा देती है हाँ कंस और जरा अस्थि और प्राप्ति का संग मुझको मेरी राह दिखा देता संग दोष मुझ पर चढ़ा देता सब दुखी है भयभी है आसक्त और अनासक्त दो धर्मों को यहां महाविष्णु स्वयं लीला करके हमें पढ़ा रहे हैं और हमें कि खाली कथा सुनते जबकि कहा तत्वायामी ब्रह्मणा से जो तत्व से जानता है वही जानता है जिसने उसे तत्व से नहीं पाया है उसने उसे कदापि नहीं पाया है आसक्त व्यक्ति को सदा धोखा रहता है कि मैं सब जान गया हूं और सच क्या है कि वो कुछ भी नहीं पाया है क्योंकि उसका निर्णय झूठ है उसकी सोच गलत है आसक्त व्यक्ति कोई सही निर्णय ले ही नहीं सकता है आसक्ति से हटे परिपक्व भक्ति में आए तो बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना उसे पहली बात समझ में आए बहुत दुखी है और वहां नंद जी हाँ सबको दान कर रहे हैं हा मिठाइया और वो सब बन रही हैं रास गाना हो रहा है कि भाई आज नंद के आनंद हुआ है कन्हैया अब प्रकट हुए वो हमारे भीतर प्रगट है और हम उसका दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर दशानंद रावण से हम बाहर ही बाहर भागते रहे कभी भीतर झांका नहीं अरे तू तु कौन तुझे सांस कौन दे रहा किसने चिता की राह को आने में बदला वो कौन है जो अन्न को दुर्लभ शिशु के रूप में ले आया मम्मी पापा को तो उंगली बनानी नहीं आती तो तू कहाँ से आया कौन लाया और वो कौन है जो आज भी हर सांस हर धड़कन तुझे दे रहा वो कौन है जो इस भरी सर्दी में भी तेरे शरीर में अपनी जीवतियों की ऊष्मा उभार रहा वो कौन है जो हर सांस वो धड़कन में तेरी बसा है और तू क्यों नहीं बसा उसमें वो तो तुझे में बसा है वो तो तेरा है तो उसका क्यों नहीं बस चार माला फेर ली तो ऐसा है हम तो भक्ति कर रहे हैं आपकी हा? मानो बात हमारी नहीं चलो तो माला तुम्हारे मुंह पे दे मारे ऐसा भी कह देते मूर्ति को <laughs> हमने हर सांस का बट किया और उसने फिर एक सांस हमको और दी अरे उसके जैसा प्यार तो क्या कर पाते कुछ तो कर पाते कुछ तो कर पाते हम तो कुछ भी नहीं कर पाए हम तो उसमें भी घोट ढूंढते रहे कि स्वामी जी उस कथा में भगवान ने ऐसा क्यों किया फलाने के साथ ऐसा क्यों किया हमने कभी तत्व को नहीं कथाओं में भी कुतर्कों को पाना चाहा है अमृत नहीं खोजना चाहा है लगता है हमें अमृत की प्यास नहीं है हम सत्यनिष्ठ ही तो नहीं होना चाहते और सत्यनिष्ठ होना क्या आसान है निमित बन के जीना होगा पहली बार सच्चाई की पहली सांस ले पाएंगे हम जो सोचता है मैं करता हूं मैंने ये किया मैंने उस पर इतने एहसान लाते हैं वो बेचारा नहीं जानता है कि तू ईश्वर के नाम पर निपट कंगाल है और प्यार तेरे पास हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रभु भक्ति और प्रेम अति दुर्लभ होती है और ये विषय शक्ति भक्ति नहीं होती है ये विषयों से परे प्रेम होता है और भक्ति होती है वहाँ आनंद मंगल है कंस के घर भय छाया है कि सारे पापड़ वेले और मौत फिर निकल गई मारेगा जरूर हमने भी तो तमाम दवाइयां खा डाली स्वामी जी फिर क्या करें फिर सोचा मेकअप कप वेकअप कर डालें भाई तो कुछ तो फिर से दिखे उन्हीं दिनों में वो दिन जो बीत गए नहीं क्या हाँ लेकिन वो तो निकल गया हाथ से मौत को तो लौट के आना होगा मुझे जाना होगा हम सोचना नहीं चाहते क्योंकि सोच लेंगे तो ईमानदार ना हो जाएंगे अगर हमको ये याद रहे कल हमें जाना है तो फिर हम झूठ कपट क्यों करेंगे हम पाप भी फिर क्यों करेंगे लेकिन इसीलिए हम सोचना नहीं चाहते ना जिससे छुट्टा पाप झूठ कपट कर सके। है भक्ति की सके किसी को क्या लेना देना भक्ति तो नाटक है अस्थि और प्राप्ति कहती हैं सांत्वना देती हैं कंस को कि डरो मत अभी तो पैदा ही हुआ है हम मार लेंगे उसको लेकिन खुद भी भयभीत हैं कि इतने सारे बंधन बांधे और मौत छिटक के निकल गई हाथ से लेकिन कहती हैं कि रहे आसपास के किसी गांव में ही तो होगा ज्यादा दूर थोड़े ना कोई ले जा पाया होगा उसे तुम ऐसा करो कि जितने पैदा हुए बच्चे हैं सबको मरवा दो सबको मरवा दो तो वो भी मर जाएगा कल से सेनाओं को आदेश देता सेनापति को बुला के तो सारे मंत्री समझाते हैं कि महाराज क्या करने जा रहे हो अभी जनता में विद्रोह हो जाएगा और तुम्हारा पता ना चलेगा चाहे जितने बड़े राजा हो जितनी बड़ी सेना हो जनाक्रोश के आगे तो नहीं टिकाओगे फौजों को भेज के बच्चों को मरवाओगे तो जनता में विद्रोह हो जाएगा और साम्राज्य कहां करोगे यहां तो एक भी आदमी नजर नहीं आएगा सब राज्य छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारा तो क्या शमशान में साम्राज्य करोगे लेकिन हम तो जहां बैठते हैं वहां भले शमशान हो जाए हमारे दम जीने चाहिए क्या बात है बड़ी विचित्र बात है परिपक्व मानसिकता शत्रुओं को भी अपना बनाती है विषया शक्त बहुनी मानसिकता अपनों को भी दुश्मन बना देती है काश हम उस परिपक्वता तक भक्ति की उस गहराई को छू पाए होते हम जान पाए होते कि भक्ति है क्या उसका अमृत क्या है वो रस क्या है तो फर सांस उसके रूप का आनंद लेते जहां बैठते सबके सुख का कारण बनते किसी की आंख की हम किरकिरी नहीं बनते कोई हमसे घबराता नहीं अरे ऐसे भी तो जी सकते थे दूसरों को उपेक्षा पीड़ा और घृणा बनके जिये सबका प्यार बनके सबके सीने लगे भी तो जी सकते थे अच्छाइयों के साथ भी तो जिया जा सकता उसमें खोट क्या था कि हम सबके रस का कारण बनते जहां जाते हर चेहरे को खेल खिला देते सबके सुख का कारण बनते तो फिर पीड़ा बनने की हमने सोची क्यों हम शक्ति में क्यों गए हम प्रभु भक्ति में क्यों नहीं गए तब तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास मायावी असुर है जो अदृश्य होकर हर व्यक्ति के हर घर में उत्पन्न हुए शिशु को मार सकते हैं तो बोले हाँ ये तो है तो बोले तो पोतना को भेज दो तो। राक्षसी पुतना को भेजो कि जो हर घर से इस नवजात शिशु को अर्थात कृष्ण को उसकी भक्ति को मार गिराए और सब कंस के हो जाएं नवजात शिशु मेरी भक्ति तो है कृष्ण भक्ति ही तो मेरे मन का नवजात शिशु है जिसे इस में रखना चाहूं मैं भगवान एक शिशु के रूप में लीला करके दिखा रहे हैं कि तेरी नवजात भक्ति को आतंक क्या है कौन कौन सी विषया सत्य मारने जा रही हैं तो उन्हें भी अब लीलाओं में पढ़ ले और मैं लीलाओं में उस सत्य को नहीं पढ़ूंगा खाली कथाएं पढ़ूंगा तमाम उम्र सत्संग हैं और एक बूंद अमृत नहीं पाया है एक बूंद अमृत नहीं पाया या होता तो आज सबके सीने न लगा होता और सबकी चाहत मैं न बन गया होता हर कोई मुझे देख के घबराता क्यों भागता क्यों मुझसे कहा पूना को भेजो और राक्षसी मायाविनी महा मायाविनी पूतना चलती है हम सबके घर में हमारी नवजात भक्ति रूपी उस कन्हैया को मारने हैं वो घर में मारेगी पूतना शब्द का अर्थ जान लो पूत माने पवित्र ना माने नहीं जिनके विचार पवित्र है जो विषया शक्ति में जी रहे हैं जिनके पास ऐठ है झूठ है कपट है दंभ है वो साक्षात पूतना का रूप है पुत्र आई है भगवान लीला करके दिखा रहे हैं और कहा तत्व ब्रह्माणा कि मेरी लीलाओं को भी तू तत्व से जानेगा तभी तू मुझे जानेगा ब्रह्म कह रहे हैं ये कोई कहानियां नहीं है मनुष्य की योनि ज्ञान की योनि है नहीं तो तुम्हें वाणी क्यों देता भाई आवानी का, सरस्वती का वाणी की देवी का अनादर करके अपमान करके ही क्यों जीना चाहते हो इस अमृत को पीना क्यों नहीं चाहते हो? अपवित्रता विचारों की मेरी भक्ति का नाश कर देती है अभी तो मैं माला लिए बैठा था अभी मैं खड़ा गाली बक रहा हूं अभी मैं दूसरे का बुरा मांग रहा हूं अभी मैं किसी से लड़ रहा हूं ये क्या है पूतना आई भक्ति रूपी विचार मर गया नारायण लीला करके दिखा रहे हैं हर घट में है पूतना हर घट में है कृष्ण भक्ति शिशु है भोल किसी जिलाएगा पूतना को या गोविंद को ये बड़े सावधान कथाएं हैं ये कोरे मनोरंजन नहीं है रोम रोम धोने वाली गंगाएं हैं ये नहाना है तुम्हें कि पूतना जिएगी गोविंद विषया शक्ति पूतना अपने स्तनों पर विष लगा के आई पूतना कौन है एक लीला कथा और ले लेते हैं जब राजा बलि से बावन रूप धारण करके महाविष्णु गए तो सुंदर बालक को देख करके राजा बलि की कन्या को उस पर बड़ा प्रेम आया लगी कितना सुंदर शिशु है काश मेरा भी ऐसा बेटा होता तो मैं उसको अपना दूध पिलाती इपुतना ने का पूर्व जन्म है और जब उसने तीन कदम में राजा बलि का सारा साम्राज्य तीसरे कदम में बलि को भी लिया तो उसका मन घृणा से भर उठा कहने लगी काश मैं इसे विष पिलाती और ईश्वर ने कहा तथाश तो तेरी दोनों इच्छाएं पूरी तो किसी को जहर पिलाने की बात मत करना नहीं अगली योजनी पूतना राक्षसी की हो जाएगी क्योंकि भगवान तुम्हारी कोई अतृप्ति भी ऐसी नहीं छोड़ेगा जो पूरी नहीं होगी तो जाने अनजाने कहीं कपट को पेट में ना भर लेना आपने नहीं वही मिल जाएगा और सारा तप नष्ट हो गया बाली कन्या का और आज वो पूतना बनी है बुरा चाहने वालों बहुत बुरी बुरी योनियों में प्रायश्चित के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा अभी से धो डालो अपने आप को हर बच्चे को विष दे मार रही है ले तेरी इच्छा पूरी है और वो नाचती गाती नंद के यहां आई है सुंदरी का रूप धारण करके है ना अभी जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं उनके चेहरे से लगता है आतंकवादी हैं लोग कहते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं हमने कहा पूतना भी ऐसी ही आती है सुंदरी बन के <laughs> पूतना भी ऐसी ही आती है और हम सब उस पर रीछ जाते हैं और अपनी भक्ति उसके चरणों में अर्पित कर देते हैं मना नहीं करते कहते तू मार दे तू अच्छी लग रही अगर पूतना तुम्हें अच्छी नहीं लगी थी तो तुमने किसी की भी निंदा सोची क्यों थी करी क्यों थी तुम्हें पूतना ही तो अच्छी लगी थी और क्या भूल गए थे कि भक्ति की हत्या हो गई है कृष्ण मारा गया है मेरे जीवन तुमने कहा तुम कृष्ण भक्त हो मैंने कहा फिर हत्यारणी कौन है क्यों तुमने तो रोज मारा हुए तभी तो तुमने निंदा करी तभी तो तुमने झूठ बोला तभी तो तुमने कपट किया जब तक कन्हैया मारा नहीं था तेरे मुंह से तेरे मन में ये पाप आए कैसे थे और कहते हो कि खाली भजन बर्तन पीटना भक्ति है वो काम तो पूतना भी कर लेती है बड़ी सुंदरी का रूप भर के और भजन गाती हुई आ रही है तुम्हारा लल्लास भी नहीं हुआ और कन्हैया को लेकर प्राणी हर ली दोनों इच्छाएं पूरी कर दी हाँ और लेके उड़ी और कन्हैया है कि छोड़ नहीं रहे हैं और मर करके और गाँव के बाहर खेतों में जा करके पूतना गिरी है दौड़ के गोपियां गई है और कन्हैया को अलग किया है और गायों के पास लेके गई हैं उनका पूछ से उनको झाड़ रही हैं कि उस मायाविनी राक्षसी का विष तो नहीं लग गया है हा? और गौ माताओं से कह रही है कि इसे चुन लो ये पवित्र हो जाए और कन्हैया को लेकर के वो लौट के आई है भगवान ये लीला करके दिखा रहे हैं कि मेरी भक्ति को पाना है तो इस पूतना मनोवृत्ति को तुझे मारना होगा दूसरों को विष देने वाली मनोवृत्ति को तुझे आज ही विष देना होगा इसे अभी समाप्त करना होगा कि गोविंद हम तेरे रूप में विराजेंगे, राजेंगे तेरे रूप रस भक्ति में विराजेंगे, हम किसी को पीड़ा नहीं देंगे ये विचारों की अपवित्रता ये मन के कलुष ये लोभ ये लालच की मनोवृत्तियां ये झूठे दम कि मैं करता हूं आज इन सबको हम अंतिम रूप से नकारते हैं और जैसे रखोगे रहेंगे तुम हम में रह, रहते हो अब हम भी तुम तो तो में रहेंगे तू तो भरसांस बसा मुझमें है अब हम तुम में बसेंगे हम पीड़ा देने वाले को भी अब पीड़ा नहीं देंगे जब तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हम पेड़ों को हिलाने का दम भी नहीं करेंगे इन नाटक ड्रामों में अब हम और नहीं जाएंगे गोविंद हम तुझ में ही बसेंगे तेरी मनोहारी रूप रस माधुरी का आनंद होगा पहले हम मंदिर में तेरी झांकी करेंगे फिर उस झांकी को मन में बसा के अंतर्मन की आंखों से सदा निहारते रहेंगे तू तो सामने रहेगा तो पाप तो ना होगा हमें कमजोरी तो नहीं आएगी अब हम तुझ में ही भसके जिएंगे हम तेरे ही होके रहेंगे आज से गोविंद हम तुझको अर्पित होते हैं जब ये भाव मेरे मन पे उभर आएगा तो मुझे सचमुच भक्ति मिल जाएगी पूतना और कृष्ण दोनों साथ साथ जलाए नहीं जा सकते तुम कहते हो कि स्वामी जी दुनियादारी करनी पड़ती है मैं कहता हूं ये दुनियादार मुझे बता तो सही कि कौन सा ऐसा काम है जो तू करता है वो नहीं करता है सास धड़कन एक बूंद रथ जब बच्चा भी उसने दिया है परिवार भी उसी ने दिया है सब कुछ वो कर रहा है मुझे सिर्फ निमित ड्यूटी करनी है निमित मात्र भव सभ्य साची तो फिर मैं पूतनाएं क्यों बसा लेता हूं अपने भीतर और भूल जाता हूं कि भक्ति का अमृत लुटता जा रहा है और दिन में भी रजनी सायं प्राथा हाँ, अरे आशा तो जाएगी नहीं दिन आएगा रात आएगी दिन वी रजनी सायं प्राता शिशिर वसंत पुनरायाता काल क्रीडती गयु इस तदपी न मुंशती आशा वायु कि दिन आया और रात ले गई उसे